टॉक कंथोरे घने नंबर वन दर्द दीवाने बावरेस्त फकी एक रहन तीरा प्रेम पियाला पीवते बिसरे सब साती आठ पहरियू झूमते मैं गल माता थी उनकी नजर नावते, कोई राज बंधन तोड़े मोह के फिरते नीह साहिब मिले साहिबय कछू रई न तमाई कहे मलुख तिशर गहें जहाँ पवन न जाए आपा में न हरी बजे तेई नर डूबे हरिका मरमन कर का, पाया कारण कर बे करे भरोसा पुन का साईब बिसराया बूढ़ गए तर को कहूँ खोजन पाया साध मंडली बैठी के मुड़े जाती बखानी हम बड़ हम बड़ करी मुए बूढ़े बिना पानी तब के बाँधे तेनर अजुनाई छूटे पकरी पकरी बलिबाति से जमदूतन को लूते काम को सब त्यागी के जो राम ही दास गाय दासमलुका अल खल खाव बाबा मल्लुकदास नाम ही मेरे हृदय वीणा को झंकृत कर जाता है जैसे अचानक वसंत आ जाए जैसे हजारों फूल अचानक झर जाएं नानक से मैं प्रभावित हूं कबीर से चकित हूं बाबा मल्लुकदास से मस्त ऐसे शराब में डूबे हुए वचन किसी और दूसरे संत के नहीं नानक में धर्म का सार सूत्र है पर रूखा सूखा कबीर में अधर्म को चुनौती बड़ी क्रांतिकारी बड़ी विद्रोही मलूक में धर्म की मस्ती धर्म का परमहन रूप, धर्म को जिसने पिया है वो कैसा होगा न तो धर्म के सार तत्व को कहने की बहुत चिंता है न अधर्म से लड़ने का कोई आग्रह धर्म की शराब जिसने पी है उसके जीवन में कैसी मस्ती की तरंग होगी उस तरंग से कैसे गीत फूट पड़ेंगे उस तरंग से कैसे फूल झरेंगे वैसा सरल अलमस्त फकीर का दिग्दर्शन होगा मलूक में झिर झ झिर कर झरे फ फूल बरस गया हर सिंगार मेघ ये बरसते हैं बूंद बूंद रिसते हैं सजल मेघ बनकर सखी बिखर गया हर सिंगार वायु के झकोरों पर दूर दूर छोरों तक महमे देह गंध दान बिथुर गया हर सिंगार फूलों की अंजलि भर कनकन को सुरभित कर बनकर सखी वितराग निखर गया हर सिंगार जैसे वृक्ष फूलों में झर जाता है ऐसे बाबा मल्लुकदास अपने वचनों में झरे हैं न किसी का समर्थन है न किसी का विरोध है जो भीतर भर गया है उसका सहज प्रवाह है जिन्हें मस्त होना है जिन्हें डूबना है जिन्हें न तो धर्म की कोई तार्किक व्याख्या करनी है न अधर्म के साथ कोई संघर्ष करना है जिन्हें उस अपने भीतर पड़ी वीणा के तारों को झंकृत कर लेना है जिसके झंकृत हुए बिना न तो सत्य को कोई जानता है और न असत से कोई संघर्ष संभव है मलूक से ज्यादा सुंदर सरोवर और कहीं ना मिलेगा जिन्हें प्यास है और जो प्यास को बुझाने को आतुर है और जल के संबंध में विवेचना की जिन्हें चिंता नहीं जो कहते हैं हम प्यासे और हमें प्रयोजन नहीं कि जल की व्याख्या क्या है हम जल चाहते और प्यास मिटाने को जल की व्याख्या थोड़ी समझनी पड़ती कितना ही तुम जान लो कि जल कैसे बनता है कितना ही कोई समझा दे कि ऑक्सीजन उदजन से मिलके बनता है तुम्हारे हाथ में सूत्र दे दे H2O का कि ये रहा जल का सूत्र तो भी प्यास तो नहीं बुझती प्यास तो जल से बुझती और प्यास बुझाने के लिए जल कैसे निर्मित हुआ है यह जानना तो जरूरी ही नहीं स बुझाने के लिए तो झुकना और जल को अंजलि में भर के पी लेना जरूरी है मलुक वैसे सरोवर तुम अगर झुके तो तृप्त होकर उठोगे तुम अगर राजी हुए और तुमने हृदय के द्वार खोले तो मलुक की तरंगे तुम्हें झंकृत कर जाएंगे तुम नाच उठोगे उस नाच में ही रूपांतरण है तुम्हारे भीतर भी गीत का आविर्भाव होगा और उस गीत के जन्म में ही परमात्मा है सेखने काबा ब्रहमन ने दैर दर ए मैखाना हमने ताका है मौलवी है वो काबा की तरफ देख रहा है ब्राह्मण है वो मंदिर की तरफ देख रहा है काशी की तरफ देख रहा है दर ए मैखाना हमने ताका है लेकिन जो मस्त हैं वो मधुशाला की तरफ देखते हैं परमात्मा उनके लिए न काबा है न काशी परमात्मा उनके लिए मधुशाला है मलुकदास पियकड़ है उनके शब्द शब्द में शराब है उनके शब्द शब्द में रस है अगर तुम डूबे तो उबर जाओगे तो समझने की चेष्टा कम करना पीने की चेष्टा ज्यादा करना बुद्धि से संबंध मत जोड़ना मलुकदास का बुद्धि से कुछ लेना देना नहीं सरल बालक की भांति उनके वचन है उनका एक ही वचन लोगों को पता है शेष वचनों का कोई स्मरण नहीं वो वचन बहुत प्रसिद्ध हो गया और उसकी बड़ी गलत व्याख्या हो गई अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलुका कह गया सबके दाता राम। ये खूब प्रसिद्ध हुआ गलत कारणों से प्रसिद्ध हुआ आलसियों ने प्रसिद्ध कर दिया जिन्हें भी काम से बचना था उन्हें इसमें आड़ मिल गई आदमी बड़ा बेईमान है मलुक का अर्थ कुछ और ही था मलुक ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ ना करो ये तो कह ही नहीं सकते मलुक यह कह रहे हैं परमात्मा को करने तो तुम ना करो अजगर करे ना चाकरी सच किसने अजगर को नौकरी करते देखा लेकिन अजगर भी काम में सतत लगा रहता है पंछी करें ना काम सच है, पंछी दफ्तर में क्लर्की नहीं करते न मजिस्ट्रेट होते न स्कूलों में मास्टरी करते ना दुकान चलाते लेकिन काम में तो 24 घंटे लगे रहते हैं सुबह सूरज निकला नहीं कि पंछी काम पर निकले नहीं शांज सूरज ढलेगा तब काम रुकेगा अर्जित करेंगे दिन भर तब रात विश्राम करेंगे काम तो विराट चलता है काम तो छोटी सी चीटी भी करती है काम से तो यहां कोई भी खाली नहीं फिर क्यों कहा होगा मल्लुक ने अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम मल्लुक अर्थ है इस काम में कहीं करता का भाव नहीं मैं कर रहा हूं ऐसी कोई धारणा नहीं जो परमात्मा कराए जिह विधि राखे राम जो करा लेता है वही कर रहे करने वाला वह हम सिर्फ उपकरण मात्र दास मलू का कह गया सबके दाता राम तो ना तो हम करता हैं ना हम भोगता हैं ना हम करता हैं और ना हम करने में सफल या असफल हो सकते वही करता है वही हो सफल वही हो असफल ऐसी जिसकी जीवन दृष्टि हो उसके जीवन में तनाव ना रह जाएगा चिंता ना रह जाएगी यह सूत्र तनाव को मिटाने का सबसे बड़ा सूत्र है यह सूत्र काफी है मनुष्य के जीवन से सारी चिंता छीन लेने के लिए चिंता ही क्या है चिंता एक ही है कि कहीं मैं ना हार जाऊं चिंता एक ही है कि कहीं और कोई ना जीत जाए चिंता एक ही है कि मैं जीत पाऊंगा या नहीं चिंता एक ही है कि कोई भूल चूक ना हो जाए चिंता एक ही है कि जिस मंजिल पर निकला हूं वो मुझे मिलकर रहे जिसने समझा सबके दाता राम उसकी सारी चिंता गई अहंकार गया तो चिंता गई कर्ता का भाव गया तो बेचे नहीं गई फिर चैन ही चैन है फिर असफलता में भी सफलता है निर्धनता में भी धन है फिर मृत्यु में भी महाजीवन है और अभी तो सफलता में भी असफलता ही लगती तुमने देखा नहीं सफल आदमी किस बुरी तरह असफल हो जाता है? सफलता के शिखर पर पहुंचकर कैसा उदास हो जाता है? सफलता तो मिल गई और क्या मिला सफलता तो हाथ आ गई सारा जीवन हाथ से निकल गया और सफलता बड़ी धोती है सफलता सफलता लाती कहां धन इकट्ठा कर लिया जीवन भर गमाकर और तब पता चलता है कि धन को खाओगे पियोगे ओढ़ोगे क्या करोगे और मौत करीब आने लगी धन मौत से बचा ना सकेगा तब याद आती है कि ध्यान ही कर लिया होता तो ठीक था क्योंकि ध्यान ही है एक सूत्र जो अमृत से जोड़ देता है बन गए राष्ट्रपति कि प्रधानमंत्री पहुंचकर पद पर क्या होगा मौत सब छीन लेगी तुमने जो दूसरों से छीना मौत तुमसे छीन लेगी मौत सब छीना झपटी समाप्त कर देती मौत बड़ी समाजवादी है सबको समान कर देती गरीब और अमीर को हारे को और जीते को सबको एक साथ मिट्टी में मिला देती एक जैसा मिट्टी में मिला देती जीते के साथ कुछ भेद नहीं करती हारे के साथ कुछ भेद नहीं करती गोरे के साथ कुछ भेद नहीं करती काले के साथ कुछ भेद नहीं करती मौत परम समाजवादी है पाकर क्या होगा जैसे रात कोई सपना देखे और सुबह आए और नींद टूटे और सपना खो जाए ऐसे एक दिन मौत आती है सब सपने टूट जाते हैं पाया ना पाया सब बराबर हो गया लेकिन पाने की दौड़ में उस जीवन को गंवा दिया जिसके माध्यम से उसे जाना जा सकता था जिसे मौत नहीं छीन सकती मलुक के सूत्र का अर्थ था यह अपूर्व सूत्र है इसका अर्थ था कि अगर तुम निश्चिंत होना चाहो तो छोटा सा काम है बस जरा सी तरकीब है जरा सी कला है और कला यह है अपने को हटा लो और परमात्मा को करने दो जो कराए कराए तो ठीक न कराए तो ठीक पहुंचाए कहीं तो ठीक न पहुंचाए तो ठीक तुम सारी चिंता उस पर छोड़ दो जिस पर इतना विराट जीवन ठहरा हुआ है चांद तारे चलते हैं ऋतुएं घूमती हैं सूरज निकलता और डूबता है इतना विराट जीवन का सागर इतनी लहरें जो संभालता है तुम्हारी भी छोटी लहर संभाल लेगा इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कुछ भी ना करो लहराना तो तुम्हें होगा लेकिन उसे तुम अपने भीतर लहरने दो तुम अपनी लहर को अपना अहंकार मत बनाओ तुम अपनी लहर को उसके हाथ में समर्पित कर दो एक यह छोटा सा सूत्र मल्लुकदास का लोगों को पता है और वो भी गलत कारणों से पता है वो भी आलसी दोहराते जो कुछ नहीं करना चाहते जो करता होना तो नहीं छोड़ते लेकिन कर्म की झंझट छोड़ देते और असली बात कर्म छोड़ना नहीं है असली बात कर्ता का भाव छोड़ना और अद्भुत सूत्र है मल्लुकदास के लोगों की याददास में नहीं रहे आज जिन सूत्रों से हम मल्लुकदास पर बात शुरू करें वे सूत्र अपूर्व हैं पहली तो बात वे सन्यास के संबंध में दुनिया में बहुत मनुष्य हुए वे सभी संसार से शुरू करते हैं बात मलुकदास ने सन्यास से शुरू की है बात स्वाभाविक भी है कि संसार से शुरू हो बात क्योंकि जहां हम उलझे हैं उसकी ही बात करो बीमार से स्वास्थ्य की बात का क्या अर्थ होगा बीमारी की बात करो वही भाषा है उसकी वही वो समझेगा भी स्वास्थ्य तो पीछे आएगा जब बीमारी छूटेगी इसलिए आम तौर से संतों के वचन संसार से शुरू होते हैं फिर धीरे दीर धीरे फुसला के संन्यास की बात आती धीरे धीरे सरका सरका के संन्यास को तुम्हारे भीतर आरोपित किया जाता है मल्लुकदास संन्यास से शुरू करते कारण बहुत खूबी का है मल्लुकदास कहते हैं बीमारी की बात ही क्या करनी स्वास्थ्य की बात समझ में आ जाए तो बीमारी टिकती नहीं बीमारी इसलिए टिकी है कि हम बीमारी ही बीमारी की बात कर रहे हैं बीमारी इसलिए टिकी कि हमारा सारा ध्यान बीमारी पर टिका है बीमारी इसलिए टिकी है कि हम बीमारी से आंख नहीं हटाते या तो कुछ लोग बीमारी में रस ले रहे हैं जिनको हम भोगी कहते उनकी नजर भी बीमारी पर टकी एक टक एकजुट या कुछ लोग जिनको हम योगी कहते हैं बीमारी से भागने में संलग्ने लेकिन उनकी नजर भी बीमारी पर टिकी है कि बीमारी कहीं पकड़ ना ले कुछ हैं जो बीमारी में डूबे हैं कुछ हैं जो बीमारी से भागे हैं लेकिन दोनों का बीमारी में उलझा है मलू कहते हैं कुछ सन्यास की बात हो कुछ पार की बात हो कुछ चांतारों की बात हो जमीन पर आंखें गड़ाए गड़ाए ही तो हम कीड़े मकोड़े हो गए इसलिए बात शुरू करते हैं सन्यास से मेरे पास लोग आके अक्सर पूछते हैं आप एकदम से सन्यास में उतार देते लोगों को सन्यास से ही बात शुरू कर बहुत रह चुके संसारी तो तुम और अगर जन्मों जन्मों तक संसारी रहकर भी तुम नहीं समझे कि संसार व्यर्थ है तो अब और कुछ बात कहने से समझ जाओगे इसकी आशा व्यर्थ है तुम्हारे हाथ में कंकड़ पत्थर हैं अगर तुम जन्मों के अनुभव से नहीं समझे कि कंकड़ पत्थर है तब तो इनको बार बार कंकड़ पत्थर कहने से तुम समझोगे ऐसी आशा नहीं हो सकती अब तो कुछ हीरों की बात हो शायद हीरों की बात से ही तुम्हें ख्याल आए कि तुम जिन्हें ढो रहे हो कंकड़ पत्थर शायद हीरो की बात से ही तुम्हारे जीवन में पहली बार तुलना उठे तुम विचार करो कि मेरे पास जो है वो पत्थर है या हीरा क्योंकि हीरे की तो ये रही व्याख्या तुम शायद अपनी गांठ खोलो और अपने कंकड़ पत्थरों को एक बार पुनः देखो इनमें कोई भी हीरा नहीं है। हीरे की परख मिलनी चाहिए कंकड़ पत्थर की निंदा से कुछ भी ना होगा हीरे की परख आ जाए तो तुम खुद ही इन कंकड़ पत्थरों को छोड़ दोगे हीरों की तलाश में लग जाओगे तलाश तो तुम खूब करते हो परख तुम्हारे पास नहीं दौड़ते नहीं हो ऐसा नहीं गलत दिशाओं में दौड़ते हो तो चलो ठीक दिशा की बात हो इसलिए मैं भी सन्यास की बात करता हूं और मेरा मलुकदास से बहुत तालमेल है गहरी आत्मीयता एक ही जैसे तरंग है मेरी भी दृष्टि यही है कि असार छोड़ने से नहीं छूटता सार के अनुभव से छूटता है श्रेष्ठ को पालो अश्रेष्ठ छूट जाता है अश्रेष्ठ को छोड़ने से श्रेष्ठ नहीं मिलता त्यागियों ने तुम्हें कुछ और ही समझाया वो कहते हैं संसार छोड़ो तो परमात्मा मिलेगा मैं तुमसे कहता हूं तुम परमात्मा पाने में लग जाओ संसार की फिक्री छोड़ दो तुम परमात्मा की थोड़ी सी भी अनुभूत में उतर गए तो संसार छूटने लगेगा जिस मात्रा में परमात्मा का प्रकाश आएगा उसी मात्रा में संसार का अंधकार अलग हो जाएगा अंधेरे से मत लड़ो दिए को जलाओ और अंधेरे की निंदा बहुत हो चुकी कब तक अंधेरे की निंदा करते रहोगे अंधेरे की निंदा व्यर्थ है अंधेरे का कोई कसूर भी नहीं दिया जलाओ एक छोटा दिया जला लो इस अंधेरी रात की बहुत निंदा मत करो अंधेरे की हजारों वर्षों तक निंदा करने से भी कुछ नहीं होता निंदा से दिया तो नहीं जलता एक छोटा दिया जला लो और छोटे दिए के जलते ही अंधेरा नष्ट हो जाता जन्मों जन्मों का अंधेरा भी नष्ट हो जाता है अंधेरा यह तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत प्राचीन हूं तुझ नए छोकरे अभी अभी पैदा हुए दिए से बुझूंगा अंधेरे का कोई सामर्थ्य नहीं अंधेरा नपुंसक है संसार नपुंसक है संसार का कोई बल नहीं तुम जरा सन्यास का स्वाद दे लो एक बुंद तुम्हारे ओट से लग जाए सन्यास की तो संसार जाएगा एक धारणा है सन्यास की कि संसार छोड़ो तब सन्यास। एक और धारणा है जिस पर मैं काम में लगा हूं कि तुम सन्यासी हो जाओ संसार छूटेगा अपने से छूट जाएगा छूटे न छूटे अंतर ही नहीं पड़ता तुम उसके भीतर रहते भी उसके बाहर हो जाओगे तुमने मुझसे बहुत बार पूछा है सन्यास क्या सन्यास की परिभाषा क्या यह सूत्र तुम्हें परिभाषा देंगे दर्द दिवाने बाबरे अलमस्त फकीरा, एक अकीदा ले रहे ऐसे मन धीरा दर्द दीवाने बावरे सन्यासी की पहली परिभाषा कि जो प्रभु के विरह और मिलन की पीड़ा में मस्त है समझना विरह और मिलन की पीड़ा में मस्त दर्द दीवाने बावरे प्रभु को न पाया है तब तक दर्द है ये तो सच प्रभु को पाके भी बहुत दर्द होता है दर्द का गुण बदल जाता है दर्द नहीं बदलता मीठा हो जाता दर्द दर्द का दंश चला जाता बड़ी मिठास आ जाती मधुमय हो जाता प्रभु के विरह में एक दर्द है जैसे कांटा चुपता है प्रभु के मिलन में भी एक दर्द है जैसे गांव पर किसी ने फूल रख दिया मगर दर्द दोनों सन्यासी इस दर्द में मस्त है और संसारी इस दर्द को बुलाने की चेष्टा में लगा है संसारी का अर्थ है जो इस बात को बुलाने की चेष्टा में लगा है कि प्रभु के मिलने न मिलने से कोई दर्द होता है संसारी इस खोज में लगा है कि मैं किसी तरह प्रभु को बुलाने में पूरी तरह समर्थ हो जाऊं पीठ किए है प्रभु की तरफ जीवन क्या है जीवन का सत्य क्या है इस सब की तरफ पीठ किए खिलौनों से खेल रहा है पीठ करने का कारण यह याद भी आ जाए कि प्रभु है तो पीड़ा शुरू हो जाती इस याद के साथ ही तुम्हारे जीवन में क्रांति का सूत्रपात होता है अगर प्रभु है तो फिर तुम क्या कर रहे हो धन बटोर कर अगर प्रभु है तो दुकान चला के तुम क्या कर रहे हो अगर प्रभु है तो पद प्रतिष्ठा पा के तुम क्या कर रहे हो अगर प्रभु है तो फिर सारी जीवन ऊर्जा उसी की दिशा में लगा दो क्योंकि उसी को पाने से कुछ पाया जाएगा और तो कुछ भी पाने से कुछ ना होगा मगर प्रभु है यह बात ही पीड़ादायी है प्रभु है और मुझे तो मिला नहीं तो पीड़ा तो होगी प्रभु है और मैं क्या करता रहा जन्मों जन्मों तक मैं कहां भटकता रहा मैं किन दुख सपनों में खोया रहा प्रभु है और मैंने उसके द्वार पर दस्तक भी ना दी तो पीड़ा होगी इस पीड़ा से बचने की जो कोशिश करता है वो संसारी इस पीड़ा में जो मस्त हो जाता है जो कहता है धन्य चलो यह भी क्या कम है कि मुझे प्रभु विरह की पीड़ा हुई अगर विरह आ गया तो मिलन भी आता होगा पतझड़ आ गई तो वसंत भी ज्यादा दूर नहीं होगा प्रभु विरह की पीड़ा में जैसे मस्ती आ गई जो नाच उठा यद्यपि उसके नाच में आंसू मिले होंगे मिश्रित होंगे आंसू लेकिन अब बड़ी पुलक से भरे होंगे बड़े उत्साह से भरे होंगे आंसू बस आंसू ही न होंगे अब संसार को पाकर तुम हंसो भी तो हंसी में कुछ खास हंसी नहीं होती क्योंकि तुम्हारी हंसी में भी मौत हंसती और प्रभु को खोया है प्रभु को खोए बैठे हैं ऐसी पीड़ा में तुम रो भी तो भी तुम्हारे आंसू में रुदन नहीं होता मिलन की छाया पड़ने लगती मिलन के प्रतिबिंब बनने लगते दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा, जो प्रभु के विरह और मिलन के दर्द में मस्त है सन्यासी जो कहता है प्रभु मुझे मिला नहीं लेकिन यह भी क्या कम है कि मुझे याद आ गई कि प्रभु मुझे मिला नहीं अगर यह हो गया तो मिलन भी होगा विरह की रात कितनी लंबी हो सकती आखिर मिलन की सुबह भी होगी विरह है तो मिलन है विरह ही नहीं तो फिर मिलन का कोई उपाय नहीं संसारी वही है जो ये बुलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं परमात्मा से बिछुड़ गया वो हजार तरह से नकार रहा है पहले तो वो कहता परमात्मा इत्यादि कुछ है नहीं सब व्यर्थ की बात है ऐसा कहकर वो मन को शांत बना देता है वो यह कहता है परमात्मा है ही नहीं इसलिए करने योग्य ही संसार है और तो कुछ करने योग्य है भी नहीं परमात्मा नहीं है ऐसा कहकर हम उस विरह से अपने को बचा रहे हैं जो परमात्मा की मौजूदगी स्वीकार करते ही जीवन में खड़ा हो जाएगा एक तूफान की भांति एक आंधी की भांति आएगा और हमें झकझोर देगा हम पतझड़ से बच रहे हैं लेकिन ध्यान रहे पतझड़ वसंत के लिए मार्ग बनाता है सूखे पत्ते गिरते हैं तो नई कौपल के आने के लिए द्वार खुलता है नहीं तो नई कौपल के लिए आने के लिए द्वार कहां सूखे पत्ते अड्डा जमाए रहे तो नए पत्ते पैदा ना हो सकेंगे सूखे पत्ते स्थान खाली कर देते हैं तो नए पत्ते आते रात सुबह के लिए आयोजन करती है रात के अंधेरे में ही सुबह निर्मित होती रात्रि के गर्भ में ही सुबह का जन्म है। संसारी वह जो कहता है मुझे कोई विरह इत्यादि नहीं है है ही नहीं ईश्वर तो विरह क्या होगा अगर मुझे विरह इत्यादि है भी तो धन का विरह हो रहा है कि धन होना चाहिए वो नहीं पत्नी का विरह हो रहा है पत्नी माए के गई कि पति का विरय हो रहा है कि पति मुझे छोड़ दिया कि बेटे का विरह हो रहा है कि बेटा नहीं जन्मा कि पद का विरह हो रहा है कि पद मिलना था मैं योग्य था और नहीं मिला इस तरह के हमारे हजार विरह हैं एक विरह से बचने के लिए हमने हजार थोते विरह पैदा कर लिए और इनमें से कोई भी विरह मिलन नहीं लाता यह तुमने देखा धन का विरह होता है तो आदमी पीड़ित होता और धन जब मिल जाता है तो कोई तृप्ति नहीं आती ये विरह नपुंसक है क्योंकि इनके बाद मिलन नहीं आता पद ना हो तो पीड़ा होती ये सच है सच्चे, लेकिन पद के मिलने से तुमने कब किसको सुखी देखा कोई पद के मिलने से सुख नहीं आता निश्चित ही विरह झूठा रहा होगा पुराना पत्ता तो गिर गया नया पत्ता पैदा नहीं होता तो पुराना पत्ता प्लास्टिक का रहा होगा झूठा रहा होगा धोखा था मान्यता थी आभास था अगर पुराना पत्ता सच था तो उसके गिरने से नए पत्ते को जगह मिलनी चाहिए थी अलेक्जेंडर दुखी मरा रोते हुए मरा क्योंकि सारी दुनिया तो जीत ली लेकिन अपना जीवन गंवा दिया पूछो बड़े से बड़े धनपतियों से अगर वे ईमानदार हों तो वे कहेंगे कि जीवन में राख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिली राख मिली सब चुका कर बैठे हार कर बैठे दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा। और जो प्रभु के मिलन विरह में दुखी हो रहा है लेकिन दुख में मस्ती है दर्द दीवाने बावरे जो दुख को दुख नहीं मान रहा है अब कैसा दुख भू का विरह भी सुख है प्रेमी की याद भी परमानंद आनंद रो रहा है लेकिन आंसुओं में उसके आने की पगध्वनि है अलमस्त फकीरा, रो रहा है लेकिन मस्ती है रो रहा है लेकिन निर्द्वंद है अलमस्त है फकीर का अर्थ होता है जिसके पास अपना कुछ भी नहीं इसका ठीक वही अर्थ होता है जो जीसस के इस वचन का है जीसस ने कहा धन्य हैं दरिद्र क्योंकि प्रभु का राज्य उनका ही होगा धन्य हैं दरिद्र किन दरिद्रों की बात कर रहे हैं ईसा उन दरिद्रों की जो कहते हैं हमारा अपने पास कुछ भी नहीं जो है सब परमात्मा का है हमारा क्या है जिनकी कोई मालकियत का दावा नहीं चाल करना फर्क यह भी हो सकता है कि तुम सब धन छोड़ के फकीर हो जाओ लेकिन धन छोड़ के भी तुम यह दावा करते रहो कि मैंने लाखों रुपए छोड़ दिए तो तुम अब भी मानते हो कि वो लाखों तुम्हारे थे तुमने त्यागे तुमने बड़ा कृत्य किया तो तुम फकीर नहीं हो तुम अभी धन का हिसाब रखे हो फकीर का अर्थ है जिसने यह जाना कि मेरा यहां क्या हो सकता है मैं नहीं था तब यह संसार था मैं नहीं रहूंगा तब भी यह संसार रहेगा मेरे न होने होने से कुछ भी तो अंतर नहीं पड़ता तो मैं थोड़े दिन के लिए बीच में आ जाता हूं और दावे कर लेता हूं तुम देखते जमीन पर लोग लकीरें खींच के दावे कर लिए कि मेरी जमीन ये मेरा देश सीमाएं खींच लीं जमीन को पता ही नहीं है कि किसकी जमीन तुम आए और तुम चले जाओगे तुम जमीन से पैदा हुए और जमीन में डूब जाओगे और खो जाओगे और बीच में तुमने थोड़ी देर को बड़े सपने देखे दावे कर लिए दावेदार जो नहीं है वही दरिद्र वही फकीर जो कहता है मेरा तो कुछ था ही नहीं तो त्याग कैसे हो सकता है इसको समझना भोगी है तो वो कहता है मेरे पास लाखों रुपये और त्यागी है तो कहता है मैंने लाखों छोड़ दिए मगर दोनों एक बात में राजी हैं कि लाखों उनके थे या उनके हैं फकीर वो है जो कहता है मेरा कुछ भी नहीं उपयोग कर लेता हूं लेकिन मेरा नहीं उपयोग छोड़ दूं लेकिन मेरा नहीं है तो सब परमात्मा का सब भूमि गोपाल की सब उसका है दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा जिसने कह दिया सब उसका है मेरा कुछ भी नहीं उसका अहंकार अपने आप विसर्जित हो जाएगा क्योंकि अहंकार के लिए सहारे चाहिए मेरा मकान मेरा धन मेरा पद मेरी प्रतिष्ठा मैं के लिए मेरे का सहारा चाहिए अगर मेरे की बैसाखियां अलग कर लो तो मैं तत्ण गिर जाता मैं बिल्कुल लंगड़ा है तुम में से बहुत लोग सोचते हैं अहंकार कैसे छूटे अहंकार ना छूटेगा जब तक मेरा ना छूटे तब तक मैं ना छूटेगा मेरा जाए तो फिर तुम मैं को बचाना भी चाहो तो ना बचा सकोगे मेरा मेरा मेरा इसका जो जोड़ है वही मैं इसलिए जितना तुम्हारे पास मेरा कहने को होगा उतना बड़ा मैं होगा तुम देखते हो एक आदमी पद पर पहुंच गया उसका मैं खूब फूल जाता है फिर ये आदमी पद पर ना रहा तब तुम उसे देखने जाओ उसका मैं बिल्कुल सिकुड़ जाता है जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई हो वो सारा फैलाव गया वो सिकुड़ गया तुम्हारे पास धन है तुम एक तरह से चलते हो तुम्हारे पास धन नहीं तुम्हारी चाल में से प्राण निकल जाते मैंने सुना है दो फकीर एक नदी पार कर रहे थे छोटा सा नाला था एक फकीर तो छलांग लगा गया और निकल गया उस पार दूसरा फकीर बड़ा चकित हुआ क्योंकि नाला यद्यपि छोटा था फिर भी काफी बड़ा था और छलांग उसने कभी सोची भी ना थी कि कोई आदमी लगा सकेगा इतनी बड़ी छलांग उसने भी लगाने की कोशिश की लेकिन बीच में ही गिर गया वो बड़ा हैरान हुआ पानी से कपड़े तरबतर हो गए बाहर निकला किसी तरह उसने अपने मित्र से पूछा कि भाई तुमने ये छलांग लगानी कहां सीखी इतने दिन साथ रहे हुए मुझे बताया भी नहीं तुमने कभी इतनी लंबी छलांग तुम तो अगर ओलंपिक प्रतियोगिता में जाओ तो विश्व रिकॉर्ड तोड़ दो मगर सीखी कहां उसने कहा इसका सीखने इत्यादि से कोई संबंध नहीं पर तुम छलांग इतनी लगाए कैसे मैं भी लगाया बीच में गिर गया उस फकीर ने कहा इसका राज मेरे जेब में रुपए जब जेब में रुपए होते हैं तो आदमी में गर्मी होती है उसने कहा। तुम्हारे जेब में क्या है खाली जेब छलांग लगाओगे कैसे आदमी के पास रुपए हो तो उससे देखते चाल उसको सींग सी निकल रुपए ना हो तो सिकुड़ जाता ऊंचाई कम हो जाती गुब्बारा फूट जाता हवा निकल जाती फकीर का अर्थ है जिसने यह कहा कि मेरा कुछ भी नहीं यह कहते ही उसने कह दिया मैं कुछ भी नहीं तो फकीर का पहला परिधिगत अर्थ तो होता है मेरा कुछ नहीं और गहरा केंद्रगत अर्थ होता है कि मैं कुछ नहीं जिसके पास कुछ भी नहीं है स्वाभी नहीं वही फकीर फिर स्वभाव मस्ती का क्या कहना जितना तुम्हारे पास उतनी चिंता है उतना द्वंद्व है उतनी फिक्र है उतना सुरक्षा करना व्यवस्था करना जब तुम्हारा कुछ भी नहीं फिर कैसी चिंता फिर कैसा द्वंद फिर कैसी सुरक्षा फिर तुम सो सकते हो पैर पसार कर एक प्रधानमंत्री सं्यस्त हो गया जंगल चला गया सम्राट उसे बहुत चाहता था धीरे धीरे खबरें आने लगीं कि वो परम ज्ञानी हो गया तो सम्राट उसके दर्शन करने को गया लेकिन पुराना मंत्री था सम्राट का ही तो अनजानी अपेक्षाएं भी थी जब सम्राट वहां पहुंचा तो वह प्रधानमंत्री पैर फैलाए एक वृक्ष के नीचे बैठा था नंग धड़ंग एक ढपली बजा रहा था न तो उसने ढपली बजाना बंद किया न उठ के नमस्कार किया न पैर से कोड़े ये जरा सीमा के बाहर थी बात ये जरा अशिष्ट था सम्राट ने कहा और सब तो ठीक है मैंने सुना तुम ज्ञानी हो गए मगर ये कैसा ज्ञान तुमने पैर भी ना सिकोड़े तुमने ढबली भी अपनी बंद नहीं की तुम उठ के खड़े भी नहीं हुए आखिर मैं तुम्हारा पुराना मालिक हूं कम से कम पैर तो सिकोड़ो शिष्टाचार तो ना भूल जाओ वो फकीर हंसने लगा उसने कहा जाने दो जी आप क्या पैर सिकोड़ने पैर सिकोड़ता था क्योंकि भीतर द्वंद था पद को बचाना था तुम्हारे लिए पैर सिकोड़े थे इस भूल में तुम पढ़ना भी मत अपने ही लिए पैर सिकोड़े थे और तुम्हारे लिए उठ उठकर खड़ा होता था इस झंझट में तुम पढ़ना ही मत इस भ्रांत में मत रहना अपने लिए ही उठ उठकर खड़ा होता था बह था पद को बचाना था प्रतिष्ठा बचानी थी धन बचाना था नौकरी बचानी थी अब किस लिए उठना जी किसके लिए उठना अब तो जब उठना होगा उठेंगे नहीं उठना होगा नहीं उठेंगे अब कैसा शिष्टाचार हो, कैसा आचार वो सब बातें थी बकवास थी भीतर तो अहंकार था फकीर का अर्थ होता है जिसके पास अब अपना कुछ भी नहीं अलमस शब्द के दो अर्थ होते हैं एक अर्थ तो होता है अपनी मस्ती में डूबा हुआ असीम मस्ती में डूबा हुआ और दूसरा अर्थ होता है निर्द्वंद जिसके भीतर अब कोई द्वंद्व ना रहा अब कोई चिंता नहीं उठती अब जो है ठीक है अब जैसा है बिल्कुल ठीक है अब जिसके भीतर अस्तित्व में कुछ भेद होना चाहिए तब वो सुखी होगा ऐसा भाव नहीं उठता वो सुखी है ही जैसा जगत चलता हो चलता रहे उसके सुख में कोई अंतर नहीं पड़ता दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा एक अकीदा ले रहे ऐसे मंधिरा और सन्यासी का अर्थ है जिसने एक पर आस्था ले आई एक अकीदा ले रहे जिसने एक पर आस्था जमा ली और एक एकजुट आस्था जमा ली जिसने उस एक पर अपना सब समर्पित कर दिया जिसने उस एक पर सब निछावर कर दिया सब बैंक कर दिया एक अकीदा ले रहे ऐसे मंधिरा और फिर जो प्रतीक्षा का का रहस्य जानता है ऐसे मन धीरा उस एक पर जिसने सब छोड़ दिया और जो प्रतीक्षा करने को अनंत रूप में तैयार है क्योंकि तुम्हारे छोड़ते ही सब नहीं मिल जाता छोड़ते छोड़ते छोड़ते छोड़ते छूटता है तुम जब कहते हो मैंने सब छोड़ दिया तब भी सब नहीं छूटता कुछ ना कुछ बचा रह जाता परत परत बचाओ है बड़ी गहराई तक तुम्हारा अहंकार छाया हुआ है जितना तुम जानते हो उतना तुम्हारा अहंकार नहीं उससे बहुत ज्यादा है तुमने तो ऊपर ऊपर की भनक सुनी है भीतर अचेतन तक गहरे में जड़ें चली गई अहंकार की तुम पत्ते समर्पित कर देते हो फूल समर्पित कर देते हो शाखाएं काट डालते हो वृक्ष काट डालते हो लेकिन जड़ें छिपी हैं गहरे अंत में धीरे धीरे धीरे धीरे जिस दिन तुम सब समर्पित कर देते हो वस्तुतः सब समर्पित हो जाता उस दिन क्रांति घटती पर उसकी प्रतीक्षा करनी जरूरी है तो प्रभु को पाने के लिए दो उपाय हैं प्रार्थना और प्रतीक्षा प्रार्थना का अर्थ छोड़ दो सब उस पर प्रार्थना का अर्थ है दास मलु का कही गया सबके दाता राम प्रार्थना का अर्थ है तुम जो करोगे होगा तुम जैसा करोगे वैसा होगा तुम जब करोगे तब होगा और फिर प्रतीक्षा का अर्थ है मैं राजी हूं मैं प्रतीक्षा करूंगा जल्दी नहीं तुम अगर अनंत तक भी प्रतीक्षा कराओगे तो मैं प्रतीक्षा करूंगा जल्दबाजी किसको हो जल्दबाजी भी अहंकार की भी है जल्दबाजी भी अहंकार का हिस्सा है अधैर्य अहंकार की छाया है अहंकारी जल्दी चाहता है अभी हो जाए उसका कारण भी समझने जैसा अहंकारी इतनी जल्दी क्यों चाहता है क्योंकि उसे पता है मौत आ रही मौत के आने के कारण जल्दबाजी समय जा रहा एक दिन गया एक दिन कम हुआ दो दिन गए दो दिन कम हुए तुम देखते हो पश्चिम के मुल्कों में ज्यादा जल्दबाजी है बजाय पूरब के मुल्कों के कारण कारण है ईसाइत की धारणा कि एक ही जीवन है जब एक ही जीवन है तो घबराहट ज्यादा है मौत आ रही है और एक ही जीवन है अभी भोग भी नहीं पाए कुछ कर भी नहीं पाए ये मौत की पगध्वनि सुनाई पड़ने लगी ये ब्लड प्रेशर बढ़ा यह हार्ट अटैक होने लगा ये मौत के तो कदम पास पड़ने लगे ये द्वार पर दस्तक साफ होने लगी ये मौत की छायाएं दिखाई पड़ने लगी और अभी तो कुछ कर भी नहीं पाए अभी कुछ हो भी नहीं पाए और एक ही जीवन है तो घबड़ाहट, बेचैनी पूर्व के मुल्कों में इतनी बेचैनी नहीं है अनंत जीवन है यह जीवन गया कुछ गया नहीं और जीवन आएगा यह ऋतु खो गई कोई हर्जा नहीं है और ऋतु आएगी इस वसंत में फूल ना खेले अगले वसंत में खेलेंगे वसंत आता रहेगा ऋतु शब्द बना है ऋतु से वेद में शब्द है रित, रित का अर्थ होता है जो सदा लौट लौट के आ जाए जो आता ही रहे जो जाता है और आता है जिसके जाने में आना छिपा है जो इधर से गया उधर से आया जो अनंतहीन परिभ्रमण है संसार का उसका नाम रित, ऋतु उसी से बना है इस बार नहीं बो पाए बीज और वर्षा रीत गई वर्षा चली गई मेघ घुमड़े और विदा हो गए घबराना मत ये खाली आकाश खाली ना रहेगा फिर मेघ उठेंगे फिर अषाढ़ आएगा फिर गर्जेंगे बादल फिर दामनी दमकेगी फिर तुम बोले ना बीज तो पूरब में प्रतीक्षा है इसलिए पूरब में समय की बहुत धारणा नहीं है पश्चिम में बड़ी समय की धारणा है बड़ा समय बोध है अगर तुम किसी पश्चिमी आदमी से कह दो मैं पांच बजे आता हूं और पांच मिनट देर हो जाओ तो वो नाराज होता है। अब हिंदुस्तान में पांच बजे का मतलब छह बजे भी होता है चार बजे भी होता है, चलता है पांच बजे का मतलब कोई पांच बजे ही नहीं होता और तुमने कहा सोमवार को आएंगे मंगल को आया तो भी चलता है यहां कुछ इतना समय बोध नहीं है कुछ ऐसी ऐसी पकड़ नहीं है समय पर घड़ी पश्चिम में बनी पूरब में नहीं बनी पूरब में अधिकतर लोग घड़ी पहनते हैं केवल आभूषण की तरह ऐसा मेरा अनुभव है कम से कम स्त्रियां तो निश्चित आभूषण की तरह पहनती सास श्रृंगार है घड़ी का बोध नहीं है वह पश्चिमी बुद्धि नहीं है भीतर जो आतुर है एकदम जल्दी से सब हो जाए समय पर हो जाए एक मिनट ना चूक जाए मिनट मिनट बचाना है फिर करना क्या है मिनट बचा के करने को कुछ भी नहीं है जाना कहां है मैंने सुना है एक जंगली इलाके में एक आदिम इलाके में रेलगाड़ी की पट्टियां बिछाई जा रही थी जो प्रधान ऑफिसर था रेलगाड़ी की पट्टियां बिछा रहा था उसने एक दिन देखा कि एक आदिम आदमी एक आदिवासी वृक्ष के नीचे बड़ी आनंद से लेटा हुआ एक चट्टान पर सिर टिकाए काम देख रहा है लोग काम कर रहे हैं वो मजे से लेटा है वो ऑफिसर उसके पास गया उससे बोला तुम क्या करते हो उसने कहा कि मैं लकड़ियां काटता हूं और शहर बेचने जाता हूं कितना समय लगता है ऑफिसर ने पूछा उसने कहा कि दो दिन जाने में लगते दो दिन आने में लगते दो दिन कम से कम बेचने में लग जाते कभी एक दिन कभी दो दिन कभी तीन दिन भी तो उसने कहा ऐसे तो पूरा सप्ताह ही खराब हो जाता अब तुम देखो ट्रेन बनी जा रही है जल्दी अगले वर्ष तुम्हें दिक्कत न रहेगी घंटे में पहुंच जाओगे घंटे में आ जाओगे लेकिन वो आदमी प्रसन्न न दिखा तो ऑफिसर ने पूछा तुम प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ते उसने कहा तो वो तो ठीक है घंटे में चला गया घंटे में आ गया फिर सात दिन क्या करूंगा और एक अभी तो एक आध दिन बचता है छह दिन का थका मांगा आता हूं देखो आज लेटा हूं विश्राम कर रहा हूं एक दिन ठीक है जब बच जाता है तो मजे से विश्राम कर लेता हूं मगर एक घंटे में चले गए एक घंटे में आ गए फिर फिर उन सात दिन का क्या होगा उसकी चिंता स्वाभाविक है पश्चिम में लोग समय को बचा लेते फिर नहीं जानते कि क्या करें फिर उस समय का क्या हो फिर उस समय का क्या उपयोग है समय के संबंध में एक अधैरी है वो भी अहंकार का हिस्सा है और अहंकार स्वभावता मौत से डरता है क्योंकि मौत सिर्फ अहंकार को मारती है तुम्हें नहीं मारती दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा एक अकीदा ले रहे ऐसे मन धीरा एक भरोसा कर लिया प्रभु पर कि उसकी प्रार्थना और छोड़ दिया सब उस पर ऐसा सन्यास है और फिर अनंत प्रतीक्षा की तैयारी ऐसा नहीं है कि अनंत प्रतीक्षा करनी ही होगी बड़ी विरोधाभासी बात है खूब मन में संभाल के रख लेना जितनी जल्दबाजी करोगे उतनी देर लगेगी और जितना धैर्य रखोगे उतनी जल्दी हो जाए जो जितनी प्रतीक्षा करने को राजी है उतने ही जल्दी घटना घट गट जाती अगर तुम अनंत प्रतीक्षा करने को राजी हो तो इसी क्षण परमात्मा मिलेगा तुम्हारी प्रतीक्षा का भाव ही परमात्मा के मिलन के लिए द्वार बन जाता है ऐसे मन धीरा सन्यास का अर्थ है प्रार्थना सन्यास का अर्थ है निरहंकार संन्यास का अर्थ है उसके मिलन में उसके विरह में मस्ती संन्यास का अर्थ है उसके आगमन की अनंत प्रतीक्षा प्रेम प्याला पीवते बिस्रे सब साथी आठ पहर यूं झूमत मैगल माता हाथी कहते हैं मलु प्या, प्रेम प्याला पीवते बिस्रे सब साथी संसार भूल गया जब से उसके प्रेम के प्याले में दो बूंद भी पी ली जब से उसके प्रेम का प्याला पिया जब से उसकी प्रार्थना में लगे जब से मस्त हुए उसकी याद में जब से उसका स्मरण आया तब से सब साथी विसर गए फर्क समझना संसार छोड़ना नहीं है प्रभु को चखना है प्रभु को चखते ही संसार विस्मरित होने लगता है संसार को छोड़ने की जो चेष्टा में लगता है वह प्रभु को चखता नहीं उससे संसार छूटता ही नहीं लौट लौट के आ जाता है नए नए ढंग में आ जाता है और दमन ही होता है भीतर वासनाएं भीतर कुलबुलाती वासना के कीड़े भीतर अंधेरे में सरकते, सब तरफ से झांकते सब तरफ से संसार में खींच लेने की कोशिश करते तुम अगर अपने तथा कथित त्यागी के जीवन में उतर कर देख सको तो तुम बहुत हैरान हो जाओगे उसकी दशा भोगी से भी बुरी है भोगी तो कम से कम भोग रहा है इसलिए उतना चिंतित परेशान नहीं त्यागी भोग भी नहीं रहा है और परमात्मा उसे मिला नहीं उसकी दशा त्रसंकु की है वो बीच में अटक गया न यहां का रहा न वहां का धोबी का गधा न घर का न घाट का संसार छोड़ दिया इस आशा में कि प्रभु मिलेगा लेकिन संसार छोड़ने से प्रभु के मिलने का कोई भी संबंध नहीं असल में संसार तो प्रभु का ही है इसको छोड़ने से प्रभु के मिलने का क्या संबंध हो सकता है संसार को समझने से प्रभु के मिलने का संबंध है छोड़ने से नहीं भागने से नहीं जागने से और जागना बड़ी अलग प्रक्रिया है और निश्चित रूप से यही है कि जब तुम्हें प्रभु का थोड़ा सा स्वाद लग जाए तो संसार पे तुम्हारी पकड़ अपने से छूटने लगती तुम्हें असली हीरे मिल जाए तो नकली कांच के टुकड़ों को कौन ढोता है किस लिए किस कारण प्रेम प्याला पीवते बिसरे सबसाथी आठ झूमत मैगल माता हाथी जैसे हाथी मस्त होके झूमता है मत मस्त होके झूमता है ऐसे कहते मलुकदास आठ पहरियों झूमत सन्यासी आठों पहर झूमता रहता उसका नृत्य भीतर चलता ही रहता वो मगन है उसके भीतर एक गुनगुन चलती ही रहती मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते मैं अपने मन का गान किया करता हूं मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं है यह अपुन संसार न मुझ को भाता मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं करियन मिटे सब सत्य किसी ने जाना नादान वही है हाय जहां पर दाना फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं सन्यासी के संबंध में तथाकथित त्यागियों के कारण बड़ी गलत धारणा बन गई सन्यासी से हम समझते हैं कोई उदास हारा थका पराजित रोता सा आदमी जिसके चेहरे पर कभी हंसी नहीं आती जिसके जीवन में कभी कोई मस्ती का दर्शन नहीं होता जहां रस की धार नहीं बहती त्यागी से हमने अर्थ समझाया कोई आदमी जो मरुस्थल जैसा सूख गया सूखा साखा दरख्त जिस पर अब नई कौपलों नहीं फूटती वसंत आता है तो खाली लौट जाता है पक्षी जिस पर अब घोंसला भी नहीं बनाते जिसकी छाया भी खो गई है जिसकी छाया में कोई यात्री विश्राम भी नहीं करता ऐसे सूखे साखे आदमी को हम कहते हैं विरक्त जिसमें रस बिल्कुल सूख गया यह सन्यासी की विकृत धारणा है सन्यासी तो सदा मस्ती में होगा उसका नृत्य तो सदा चलता होगा उसकी धुन तो आठों पहर रहेगी तुम उसके पास सदा ही उत्सव पाओगे जिसकी हवा में उत्सव हो और जिसके आसपास तरंगें उल्लास की हो वहीं जानना कि सन्यास घटित हुआ है उदास और रोते हुए लोग सन्यासी नहीं सन्यास के धोखे में संसार उन्होंने त्याग दिया यह सच है लेकिन परमात्मा के प्याले से भी एक बूंद भी उनके कंठ में नहीं उतरी आठ पहरियों झूमत मैगल माता हाथी उनकी नजर ना आवते कोई राजा रंग सन्यासी को ना तो कोई अमीर दिखाई पड़ता ना कोई गरीब क्यों क्योंकि जिसको यही दिखाई पड़ गया कि सभी उसका है फिर कौन अमीर और कौन गरीब उसके लिए तो अमीर भी गरीब है और गरीब भी गरीब है क्योंकि दोनों ही धन के पीछे दीवाने दोनों ही निर्धन हैं, दोनों को असली धन का कोई अभी संदेश नहीं मिला उनकी नजर ना आवते कोई राजा रंग बंधन तोड़े मोह के फिरते निसंग और जैसे ही प्रभु के प्रेम के प्याले से थोड़ी सी भी घूट पी ली फिर सारे मोह के बंधन छूट जाते क्यों क्योंकि मोह में हम उसी प्रेम को खोजते थे जो कभी नहीं मिलता था मिलता ना था खोजते थे मिलता नहीं था तो पकड़ते थे तुमने जिन जिन को पकड़ रखा है किस लिए सोचना इसलिए कि शायद आज नहीं मिला कल मिले परसों मिले हम परमात्मा के प्यासे हैं पत्नी को पकड़ बैठे कि पति को पकड़ बैठे कि मित्र को पकड़ बैठे कि बेटे को कि बाप को कि मां को पकड़ बैठे सोचते हैं शायद परमात्मा मिल जाएगा इसलिए तो हमारे सभी संबंधों में विषाद है और सभी संबंधों में क्रोध है तुम अपनी पत्नी से वस्तुतः कभी प्रसन्न नहीं हो सकते क्योंकि तुम इतनी बड़ी मांग कर रहे हो जो उस गरीब के पास है नहीं तुम मांग रहे हो कि वो देवी हो परमात्मा जैसी हो पत्नी तुमसे मांग रही है कि तुम परमात्मा जैसे हो वो हो नहीं सकता जो नहीं हो सकता तो फिर बेचैनी है क्रोध है वैमनस है कलह है हजार तरह के उपद्रव है लेकिन अगर गौर से देखोगे तो तुम्हारी पत्नी चाहती कि तुम परमात्मा जैसे हो तुम्हारी पत्नी जब नाराज होती कि तुम धूम्रपान मत करो तो वो क्या कह रही वो कहती कि धूम्रपान करे मेरा पति कि तुम जब जाते जुआ खेलने तो पत्नी रोती पीड़ित होती क्योंकि वो सोचती उसका पति उसने पति में परमात्मा खोजना चाह यह बात जरा जसती नहीं कि परमात्मा जुआ खेलने चले शायद उसे भी साफ ना हो कि क्यों वो तुमसे इतनी नाराज है आखिर अगर एक दफा जुआ खेल भी आए तो क्या हर्ज है अगर तुमने थोड़ी सिगरेट पी बिली तो क्या हर्ज है कि कभी शराब पी बिली तो ऐसा क्या बिगड़ गया नहीं उसकी धारणा तुम्हें थोड़ी चाह है उसने चाहे मैं परमात्मा को खोजना चाहे उसे भी शायद साफ ना हो तुम भी पत्नी में कुछ अपूर्व खोज रहे हो कुछ दिव्य कुछ शाश्वत वो नहीं मिलता मिलती है एक साधारण स्त्री साधारण ईर्षा वैमनस क्रोध घृणा से भरी मन व्यथित हो जाता जैसे धोखा हुआ जैसे किसी ने धोखा दे दिया तुमने चाहा था एक अपूर्व सौंदर्य जो कभी ना कुंभला था और ये पत्नी कुंभलाने लगी तुमने चाहा था कुछ परलोक का वो मिलता नहीं तो तुम उदास होने लगते हो उदास हो जाते हो तो तुम किसी दूसरी स्त्री में खोजते हो किसी दूसरे पुरुष में खोजते हो मगर परमात्मा को खोजना हो तो यह कोई उपाय नहीं जिन्होंने परमात्मा की तरफ सीधी नजर उठाई जो थोड़े से भी सीमा को छोड़कर असीम की तरफ सरके और सीमा में जिन्होंने जरूर से ज्यादा मांग न की सीमा की शर्तें सीमा की सीमाएं हैं जिन्होंने असीम की मांग न की और असीम को जिन्होंने सीधा खोजने का प्रयास किया उनके जीवन में मोह के बंधन अपने आप छूट जाते जिनका गठबंधन परमात्मा से हो जाता है उनके और सब गठबंधन अपने आप खुल जाते हैं बंधन तोड़े मोह के फिरते निसंत साहब मिल साहब भय कुछ रही तमाई कहे मलू तिस घर गए जह पवन न जाई साहब मिल साहब भय और परमात्मा से मिलने का सबसे बड़ा अपूर्व जो परिणाम है वह यह है कि परमात्मा से जो मिला वो परमात्मा हो गया इससे छोटे में मन राजी होगा ही नहीं इस से छोटे में बेचैनी रहेगी तुम छोटे आंगन में न समा सकोगे तुम्हें यह पूरा आकाश चाहिए तुम्हारी नियति यह पूरा आकाश है तुम्हें विराट चाहिए विभु चाहिए तुम जब तक साहब ही ना हो जाओ तुम जब तक मालिकों के मालिक ना हो जाओ तब तक तुम अतृप्त रहोगे अतृप्ति जलती रहेगी काटती रहेगी भीतर छुरे की धार की तरह तुम्हारे प्राणों को सताती रहेगी साहब मिल साहब भय कुछ रही न तमाई तमाई बड़ा प्यारा शब्द उपयोग किया मलुक ने इसका अर्थ होता है तम अंधेरा तामसिकता क्षुद्रता इसका अर्थ होता है वासना इसका अर्थ होता है मूलता अब भीतर कोई अंधेरा ना रहा दिया जलने लगा साहब मिल साहब भय कुछ रही न तमाई अब कोई अंधेरा न रहा कहे मलूक तिस घर गए जह पवन न जाए ये सूत्र बड़ा अनूठा है बुद्ध ने कहा है अपने भिक्षुओं को श्वास को देखना अनापान सतियोग या सतीपत्थान श्वास को देखना क्यों क्योंकि बुद्ध ने कहा है श्वास को देखते देखते तुम्हें यह दिखाई पड़ेगा कि श्वास तुम नहीं हो तुम वहां हो जहां श्वास भी नहीं जाती श्वास शरीर के लिए जरूरी है तुम्हारे लिए जरूरी नहीं श्वास आत्मा और शरीर के बीच सेतु है जोड़ है। इसलिए श्वास टूट जाती तो आत्मा और शरीर का संबंध छूट जाता लेकिन इससे मृत्यु नहीं घटती इससे केवल संयोग छूट जाता श्वास के प्रति जागे रहो अगर श्वास को देखते रहो भीतर आई बाहर गई भीतर आई बाहर गई इसके प्रति होश को प्रगाढ़ करते जाओ बुद्ध ने कहा तो एक दिन पाओगे कि तुम श्वास नहीं हो जिस दिन यह जाना कि मैं श्वास नहीं हूं उसी दिन तुम मृत्यु के बाहर हो गए अमृत का दर्शन हो गया यह मलूक की पंक्ति कहती है साहब मिल साहब भय कुछ रही न तमाई कहे मलुक तिस घर गए जहां पवन न जाई जहां श्वास नहीं पहुंचती उस घर में पहुंच गए जहां श्वास नहीं पहुंचती वहीं अमृत का वास है जहां तक श्वास जाती है वहां तक संसार है जहां श्वास नहीं जाती वहीं परमात्मा है और वहां पहुंचकर तुम परमात्मा हो जाते हो ऐसा नहीं कि तुम परमात्मा का दर्शन करते हो क्या हो कैसे सुंदर तुम ही परमात्मा हो जाते हो जब तक इतनी भी दूरी रही कि तुम देखने वाले और परमात्मा दृश्य रहा तब तक बेचे नहीं रहेगी इतनी दूरी भी सही नहीं जाती यही तो प्रेम की पीड़ा है तुम जिससे प्रेम करते हो उससे दूरी नहीं सही जाती लेकिन इस जगत में कुछ भी करो दूरी तो रहेगी कितना ही तुम पत्नी को प्रेम करो पति को प्रेम करो दूरी तो रहेगी तुम दो हो दूरी तो रहेगी मिल जाओगे क्षण भर को लेकिन क्षण भर का मिलन होगा फिर दूरी खड़ी हो जाएगी और भी प्रगाढ़ होकर खड़ी हो जाएगी पहले से भी ज्यादा दूरी मालूम होगी ऐसा होता तुम रास्ते से निकल रहे हो अंधेरी रात धीरे धीरे अंधेरे में चलते चलते तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिखाई भी पड़ने लगा है फिर एक अचानक तेज प्रकाश वाली कार तुम्हारे पास से निकल गई एकदम रोशनी हो गई कार के गुजर जाने पर तुम पाओगे अंधेरा और भी ज्यादा हो गया अब कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता पहले अंधेरे में चलते चलते थोड़ा दिखाई भी पड़ता था अब यह कार और तुम्हें चकाचौन से भर गई अब कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता जब भी पति और पत्नी क्षण भर को प्रेम के आवेग में मिलते हैं तो उसके बाद और भी दूर हो जाते पहले से भी ज्यादा दूर यही तो दुख है संभोग का संभोग के बाद सभी लोग विशास से भर जाते ये तो पास आना चाहता और दूर फेंक गए यहां तो अद्वैत सद नहीं सकता अद्वैत तो सद सकता है सिर्फ परमात्मा से क्योंकि वहां देह का सवाल नहीं देह दो कर रही देह अलग अलग कर रही है। देह के पार को जानते ही भेद समाप्त हो जाते साहब मिल साहब भय कुछ रही न तमाई कह मलु तिस घर गए जय पवन न जाई जलसा तरल बनू सूरज की किरण डोर पकड़ गगन चढ़ू वासवन विचरू फिर बरसूं, चंदा की शीतल छाया छू हिमखंड बनूं, फिर पिघलू बहू चाहे जहां ढलू चाहे जो रूप रंग आकृति ग्रहण करूं जो हूं अंततः वही रहूं इस प्रार्थना की जरूरत ही नहीं है जो हम हैं हम वही रहते अनंत अनंत काल में अनंत अनंत भटकाओं में पड़ने के बाद भी साहब हमारे भीतर मौजूद है हम वही के वही इसलिए तो साहब मिल साहब भय अगर हम साहब से अलग होते तो मिलके एक नहीं हो सकते थे साहब के साथ हम एक हैं ही इसीलिए स्मरण इस आते ही बोध आते ही तत्क्षण भेद गिर जाते साहब के साथ हमारी एकता शाश्वत है हम परमात्मा से कभी अलग हुए नहीं हम परमात्मा से अलग हो नहीं सकते जैसे सागर से लहर अलग नहीं हो सकती कितनी ही उछले कुंदे कितने ही रूप धरे दूर आकाश में उड़ जाए उतुंग जहाजों को डुबा दे पक्षियों के साथ होड़ करे सूरज को छीने की चेष्टा करे लेकिन सागर से दूर नहीं हो सकती सागर से अलग नहीं हो सकती सागर की ही है फिर गिर पड़ेगी फिर सागर में खो जाएगी वो जो बल है लहर का वो भी सागर का बल है हम तो लहरें हैं जिस दिन कोई लहर कर देखती है उस दिन वो कहेगी अरे तो मैं लहर सागर हो गई मगर लहर सागर थी साहब मिल साहब भय कुछ रही न तमाई कहे मलूक तिस घर गए जह पवन न जाई आपा मेटी न हर भजे तेना डूबे कहते मलूक वही डूबता है जो अपने को भूल के परमात्मा को नहीं याद करता हम अपने को याद कर रहे हैं परमात्मा को भूले दुनिया में दो ही ढंग हैं जीने के अपने को याद करो परमात्मा को भूलो ये ढंग कहो संसारी का ढंग अपने को भूलो परमात्मा को याद करो दूसरा ढंग कहो सन्यासी का ढंग अपने को नंबर दो रखो और परमात्मा को नंबर एक बस फिर देर न लगेगी साहब मिल साहब भय अपने को नंबर एक रखो परमात्मा को नंबर दो तो तुम कितना ही कहो कि तुम आस्तिक हो तुम हो नास्तिक तुमने देखा आस्तिक भी मंदिर में प्रार्थना करने जाता तो परमात्मा को नंबर दो रखता नंबर एक नहीं वो परमात्मा से कहता है जो मैं चाहता हूं वो तू कर वो ये नहीं कहता कि जो तू करे वो मुझे स्वीकार वो ये नहीं कहता कि तेरी मर्जी में स्वीकार मैं आनंद से स्वीकार करने आया वो कहता है कि देखो मेरे लड़के को नौकरी नहीं मिल रही नौकरी लगवा दो कि मेरी पत्नी बीमार है और मैं कितनी भक्ति भाव कर रहा हूं सुनो अब कुछ बहरे मत बनो इसे ठीक कर दो नंबर एक वो खुद ही है परमात्मा की भी सेवा लेना चाहता है मालिक वही है मालिक अपने को समझ रहा है परमात्मा का भी उपयोग करना चाहता है ये आस्तिकता नहीं है आपा मेटी न हरी भजे तेई नर डूबे वही डूबता है जो अपने को तो भूलता नहीं और परमात्मा को भूला रहता है हरि का मर्म न पाइया कारण कर डूबे और इसलिए डूबता है कि हरि के मर्म को न पा सका जिसने अपने को भूला और परमात्मा को याद किया उसकी बड़ी और गति है तुम रहो यदि साथ में तो पार क्या मजधार क्या है हर लहर तटे मुझे तो सिंधु की ललकार क्या है फिर भरे तूफान में मेरी तरी अपने करों से तुम डुबाओ तट न पाऊं यह कभी संभव नहीं फिर तो परमात्मा अगर भी तो भी तट मिल जाता है यह थोड़ा समझना जीसस का बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि जो अपने को बचाएगा वो खो देगा और जो अपने को खो देगा वो पालेगा बड़ा विरोधाभासी वचन है पर बड़ा बहुमूल्य भी जो अपने को बचाएगा वो खो देगा आपा मेटी न हरी भजे तई नर डूबे और हम सब अपने को बचाने में लगे हम छुद्र को बचाने में लगे हम लहर को बचाने में लगे और इसलिए हम डूब डूब जाते हरि का मर्म न पाया कारण कर डूबे और हमने अभी सागर का मर्म नहीं पाया हमने विराट की तरफ आंख नहीं उठाई हम छुद्र के साथ अपनी सीमा और तादाद में बांधे पड़े करें भरोसा पुण्य का साहब बिसराया और वे लोग भी जिनको तुम धार्मिक कहते हो करें भरोसा पुण्य का साहब बिसराया उनको भी साहब से कुछ मतलब नहीं वो भी भरोसा करते हैं कि देखो हमने इतना दान दिया इतना पुण्य किया इतनी मस्जिद बनवा दी इतने मंदिर इतने गुरुद्वारे इतने ब्राह्मणों को भोजन करवाया इतने अस्पताल खोल दिए इतने स्कूल चलवाए हमने इतना पुण्य किया इस पुण्य के बल पर वे सोचते हैं कि पालेंगे सत्य को तो भ्रांति है उनकी क्योंकि यह पुण्य भी अहंकार की ही घोषणा है यह पुण्य भी अहंकार का ही आभूषण है यह पुण्य भी जंजीर है माना कि सोने की है मगर है जंजीर ही पाप होगी जंजीर लोहे की पुण्य होगी जंजीर सोने की मगर इससे क्या फर्क पड़ता है जंजीर तो जंजीर है दोनों बांध लेती करें भरोसा पुण्य का साहब बिसराए ये आदमी जो कहता है मैंने पुण्य किया ये भी तो करता बन रहा है करता बन रहा है कि चूका कि आपे से घिरा कि फिर सागर के मर्म को मर्म को नहीं समझ पाया एक ही पुण्य है इस जगत में और वो पुण्य है ये जानना कि मैं करता नहीं हूं परमात्मा करता है और एक ही पाप है इस जगत में ये जानना कि मैंने किया और परमात्मा करता नहीं करता मैं हूं करें भरोसा पुण्य का साहब बिसराया भूल गए तरबोर को कहूं खोज न पाया ऐसे लोग कितना ही खोजते रहें कभी ना खोज पाएंगे इनकी खोज ऐसी है जैसे कोई चम्मच से लेके और सागर को नापने चले अहंकार की छोटी सी चम्मच तुम अथाह सागर को नापने चले हो मैंने सुना है यूनान के सागर तट पर एक आदमी एक छोटा सा गड्ढा खोद के बैठा था और एक चम्मच हाथ में लेके भाग कर जाता सागर से पानी भरता और आके गड्ढे में डालता अरस्तु घूमने निकला था उसने यह देखा वो घूम रहा था सुबह बार बार उसने देखा वो थोड़ा हैरान हुआ उसे बड़ी बेचैनी भी हुई किसी के काम में बाधा तो नहीं डालनी चाहिए लेकिन फिर जिज्ञासा को रोक न सका तो उसने पूछा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो चम्मच में पानी भर भर के इस गड्ढे में डाल रहे हो उसने कहा मैंने तय किया कि सागर को उलझ कर रहूंगा अरस्तु हंसा उसने कहा कि भाई पागल हो जाओगे पागल तुम हो ही नहीं तो ऐसा विचार ही कैसे उठता है? ये छोटा सा गड्ढा ये जरा सी चम्मच इतने विराट सागर को जरा हिसाब तो लगाओ और वो पागल खूब खिलखिला खिल खिल खिलखिला के हंसने लगा तरस्तु तो ने पूछा कि तुम हंसते क्यों बात क्या है उसने कहा मैं इसलिए हंसता हूं कि अगर मैं पागल हूं तो तुम कौन मैंने सुना है कि तुम इस छोटी सी खोपड़ी से परमात्मा को समझने की चेष्टा में लगे हो तुम अपने छोटे से तरक की चम्मच से अथाए की थाए पाने चले कहते हैं अरस्तु बहुत उदास हो गया बात तो सच थी अरस्तु यूनान का सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक था और सबसे बड़ा तार्किक कहते हैं पश्चिम के तर्कशास्त्र का वही पिता है पर जिसने भी ये गड्ढा खोदने का नाटक किया होगा वह आदमी अद्भुत रहस्यवादी संत रहा होगा रहा होगा बाबा मलुक दासा जैसा कोई ठीक ऐसा ही कोई अलमस्त आदमी रहा होगा चेताने की चेष्टा कर रहा होगा अरस्तु को किस छोटी सी खोपड़ी में भर ना सकोगे विराट को और तर्क की जरासी चम्मच करें भरोसा पुण्य का साहब बिसराया बूढ़ गए तरबोर को कम खोज ना पाया यह अथाय है यह जो सब पहचानों तरफ तुम्हें घेरे हुए अथाय है इसे तुम पुण्य की चम्मच से न खोज पाओगे इसे तुम अहंकार के छोटे से तराजू पर न तौल पाओगे इसे तो तौलना हो इसे तो जानना हो पहचानना हो तो एक ही उपाय है इसमें डूब जाओ इसमें गल जाओ इसके साथ एक हो जाओ साहब मिल साहब भय कुछ रही न तमाई कहे मलुक तिस घर गए जै पवन न जाई साधु मंडली बैठ के मूढ़ जाती बखानी हम बड़ हम बड़ करी मुए बूढ़े बिन पानी और कहते मलूक कि साधुओं की सत्संग में भी बैठने जाते हो तो वहां भी सत्संग नहीं कर दे तुम साधु मंडली बैठ के मूढ़ जाति बखानी वहां भी तुम यही फिक्र करते हो कि मैं ब्राह्मण हूं कि मैं छत्री हूं कि मैं राजा हूं कि मैं ज्ञानी हूं कि मेरे पास इतना धन कि मेरे पास इतना पद वहां भी तुम मूढ़ता की बातें करते हो साधुओं के सत्संग में बैठ के भी तुम सत्संग नहीं कर पाते साधु के पास बैठने से थोड़ी सत्संग होता है अगर तुम्हारे पास अहंकार की चादर चारों तरफ लिपटी हो तो साधु बरसता रहेगा और तुम बिना भीगे रह जाओगे सत्संग तो तभी होता है जब तुम सब चादरें उतार के रख दो तो नग्न सब द्वार दरवाजे खोल दो निर्भय सत्संग तो तभी होता है जब तुम किसी सदगुरु की तरंग को अपने भीतर जाने दो अपने हृदय को उसके साथ नाचने दो जब तुम उसकी तरंग के साथ एक हो जाओ जब कुछ घड़ियों को तुम मिट जाओ भूल जाओ गुरु के पास तो पहला पाठ सीखना है मिटने का ताकि फिर एक दिन तुम उस महागुरु के साथ मिट सको गुरु समझो कि छोटा सा सरोवर है इसमें तुम डुबकी लगाना सीख लो तो फिर किसी दिन तुम सागर में डुबकी लगा लोगे गुरु जैसा झरोखा है अगर तुम इसमें उतर जाओ तो किसी दिन विराट आकाश में पहुंच जाओगे साधमंडली बैठ के मूढ़ जाति बखानी वहां भी तुम अपने अहंकार की ही चर्चा में लगे रहते हो चर्चा जरूरी नहीं कि तुम प्रकट रूप से करते हो यहां लोग हैं वो खबर भेजते हैं कि हम आना तो चाहते हैं सुनने लेकिन पीछे नहीं बैठ सकते खबर भेजते आगे बैठने का इंसाम होना चाहिए क्यों जो आगे आए वो आगे बैठ जाए जो पीछे आए वो पीछे बैठ जाए उन्हें ये बात खलती कि उनको पीछे बैठना पड़े अगर ऐसा कोई आ भी जाए कुछ कहे भी ना तो भी पीछे बैठा बैठा तड़फता रहेगा कि पीछे बैठा सुन नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है यहां क्या घट रहा है उसमें लीन भी नहीं हो पाएगा डूब भी नहीं पाएगा मजबूत लोहे की चादर उसके चानों तरफ जकड़ी कुछ लोग खबर भेजते हैं कि वो नीचे नहीं बैठ सकते फर्श पर नहीं बैठ सकते क्यों क्या तकलीफ तो है किसी को कलेक्टर होने की बीमारी है किसी को कमिश्नर होने की बीमारी है किसी को मेयर होने की बीमारी है किसी को मिनिस्टर होने की बीमारी बीमारियां इतनी हैं तो मैं उनसे कहता हूं आओ ही मत क्योंकि बेकार होगा आना ना हक चल के आओगे जाओगे इतनी तकलीफ इतना समय गमाओगे इस बीच कुछ और कर लेना उपमंत्री हो तो इस बीच थोड़े चढ़ के मंत्री बन जाना डिप्टी कलेक्टर हो तो कलेक्टर बनने की कोशिश में लगा देना है इतना समय तो कुछ सार होगा यहां आने से क्या फायदा होगा वो जो तुम्हारा भाव है वो भाव तुम्हें वंचित कर देगा साध मंडली बैठ के मूढ़ जाति बखानी हम बड़ हम बड़ करी मुए बूढ़े बिन पानी और ऐसे मलूक कहते हैं, तुम बिना पानी के डूब मरोगे चुल्लू भर पानी की भी जरूरत ना होगी हम बड़ हम बड़ कर मुए बूढ़े बिन पानी तपके बांधे तेई नर अजहू नहीं छूटे और जन्मों से तुम बंधे हो इसी मूढ़ता से और अभी तक नहीं छूटे अब तो चेतो अब तो जागो अजहू चेत गवार तपके बांधे तेई नर कपके बंधे हो कितना दुख पाया कितनी पीड़ा झेली कितने दंस कितने कांटे लहूलुहान हो गए तुम्हारे पैर हृदय तुम्हारा छिन्न भिन्न हो गया है कहीं कोई शांति नहीं कहीं कोई आनंद नहीं फिर भी इस अहंकार को पकड़े हो कब जागोगे तब के बांधे तेई नर अझू नहीं छूटे कितने जन्मों जन्मों से यह तुम्हें पकड़े हुए लिए जा रहा है और आगे भी तुम्हें पकड़े रहेगा अगर आज नहीं छोड़ा तो कल कैसे छोड़ोगे क्योंकि जब भी समय आता आज की तरह आता मैंने सुना एक होटल में हॉटल ठीक नहीं चलती थी तो मैनेजर ने एक तरकीब की उसने एक तख्ती लगा दी हॉटल पर कि भोजन मजे से करिए आपको पैसे ना चुकाने पड़ेंगे आपके नाती पोते चुका सकते हम आपके नाती पोतों से ले लेंगे आप फिक्र ना करें बड़ी भीड़ हो गई मुल्ला नसुरद्दीन भी पहुंच गया अपनी पत्नी बच्चों मोहल्ले के बच्चों को भी लेके मित्रों को भी लेके कि आओ जो भी सृष्टम भोजन उपलब्ध हो सकता था खूब डट डट के उसने खिलवाया अब कोई कमी ना थी नाती पोतों को नाती पोते जानेंगे क्या लेना देना उसको जब बाहर निकलने लगा तो मैनेजर ने आके छह रुपए का बिल उसके हाथ में दे दिया छह रुपए और उसने कहा बिल कैसा तख्ती को देखो उसने कहा वो तो ठीक है ये आपके बाप दादे जो भोजन कर गए थे उसका उसका बिल है आज का बिल तो हम नाती पोतों से ले लेंगे ऐसे पीछे से बंधे आगे से बंधे हम सरकते रहते तुमने अपने पिछले जन्मों में जो किया है उससे भी नहीं छूट पाए हो अभी जो कर रहे हो वो कल तुम्हें और बांध लेगा तपके बांधे तेनर अझू नहीं छूटे पकड़ी पकड़ी भली भांत से जम दूटन लूटे और कितनी दफे मौत ने तुम्हें लूटा और भली भांति पकड़ पकड़ के लूटा फिर भी तुम अब तक नहीं समझ पाए कितनी बार मरे कितनी बार जन्मे कितनी बार फिर पैदा होते ही फिर उसी दौड़ में लग गए कितनी बार धन इकट्ठा किया कितनी बार गमाया कितनी बार पत्नी पति के राग रंग में पड़े कितनी बार राग रंग टूटा मौत आई सब छीनती गई फिर भी तुम जागते नहीं तपके बांधे तेनर अजू नहीं छूटे पकड़ ही पकड़ भली भांत से जमदूतन लूटे हार गए यमदूत भी तुमसे खूब भली भांति पकड़ पकड़ के खूब तुम्हें पीटते मारते खींचते मगर जैसे ही तुम यमदूतों के हाथ से छूटते हो तुम फिर उसी काम में लग जाते काम को सब त्यागी के जो राम ही गावे दास मलुका यो कहते ही अलख लखावे कहते मलुक काम को सब त्याग के जो राम ही गावे एक काम भर कर लो जो तुमने कभी नहीं किया अब तक तुम काम वासना में ही पड़े रहे तुमने सारी ऊर्जा काम वासना में लगा दी कामना में लगा दी वही ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा राम के गुणगान में लगाओ काम से थोड़ी सी ऊर्जा मुक्त करो राम में डुबाओ दो दिशाएं हैं काम और राम काम का अर्थ है अंधे की तरह अहंकार की बातों को मान के चले जाना राम का अर्थ है विराट को सुनना अनंत की तरफ आंखें उठाना शाश्वत को गुनगुनाना जो राम ही गावे थोड़ा राम का गीत गुनगुनाओ थोड़ी राम की मस्ती में लगो दास मलु का यूं कहे तेई अलख लखावे और जिसने राम का गीत गाना सीख लिया जिसने बजा अल्लाह को जिसने थोड़ी सी गुनगुन की भीतर प्रभु की उसे वह मिल जाता है जो और कुछ करने से नहीं मिलता उसे वह मिल जाता है जो लक्ष्य और किसी तरह से साधे नहीं सदता कई अलख लखावे जो दिखाई नहीं पड़ता आंखों से वो दिखाई पड़ता है फिर जो कानों से सुनाई नहीं पड़ता वो मधुर अपूर्व संगीत सुनाई पड़ता है फिर जो हाथ से छुआ नहीं जाता वो प्राण से छुआ जाता है फिर ते अलख लखावे असंभव संभव हो जाता है राम के साथ जो नहीं होता किसी भी तरह वह संभव हो जाता है अकेले अकेले संभव ही संभव नहीं होता असंभव की तो बात ही छोड़ दो जो लहर अकेले ही जीने की कोशिश कर रही है विक्षिप्त हो जाएगी और जो लहर सागर के साथ जीने लगी जिसने सागर के साथ अपना संबंध घोषित कर दिया और कहा तुम्हारी हूं ही गुनगुनाओ मुझसे राम ही गावे अब मैं नहीं गाती अब तुम ही गाओ मुझसे अब तुम्ही धड़को मेरी धड़कन में तुम्हें उठो लहर बन के छुओ चांद तारों को तुम्ही नाचो मैं हटती हूं मैं तुम्हें द्वार दरवाजा देती हूं राम ही गावे ते अलख लखावे फिर उसे तो जो अलक्ष है, वह भी उसका लक्ष्य बन जाता जो नहीं मिल सकता है वो भी मिलता जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी पा सकेंगे वो कल्पना कल्पनातीत भी हमारे ऊपर झरस जाता बरस जाता है जरा राम की तरफ आंख उठाओ तो राम तुम्हारी तरफ आंख उठाए मैं समझता हूं तेरी ईस्वागिरी को साकी काम करती है नजर नाम है पैमाने का कुछ पीने पिलाने की जरूरत नहीं बस उसकी नजर से थोड़ी नजर मिल जाए काम करती है नजर नाम है पैमाने का उस परम प्रीतम की आंख से थोड़ी सी आंख मिल जाए बस एक दरस सब हो गया परम कीमियां तुम्हारे हाथ आ गई उस एक झलक में ही उसकी आंख से तुम्हारी आंख के मिल जाने में तुम समझ लोगे कि अब तक भूल चूक कहां हो रही थी और ध्यान रखना परमात्मा तुम्हारी तरफ सदा से देख ही रहा है उसकी नजर तुम पर गड़ी सिर्फ तुम्हें उसकी तरफ नहीं देख रहे इसलिए तुम्हारे ही लौटने की बात और जब तक तुम उसे न देखोगे तब तक भूल चूक होती रहेगी तुम कंकड़ पत्थरों को हीरे समझोगे जो सह फना उसे बका समझा है जो चीज है कम उसे सिवा समझा है, है बहरे जहां में उम्र मानंदे हबाब गाफिल इस जिंदगी को क्या समझाए जो सह फना उसे बका समझा है जो कुछ भी नहीं है उसे सब कुछ समझ बैठे जो मिटने को ही है उसे जीवन समझ बैठे जो चीज है कम उसे सेवा समझाए जो सीमित है उसे असीम मान बैठे जो चुक जाएगी आज नहीं कल उस पर ऐसा भरोसा किए बैठे हैं जैसे कभी ना चुकेगी ये जिंदगी चुक जाएगी ये तो खाली रह जाएंगे इसे ऐसे समझे बैठे हैं जैसे हमें मरना ही नहीं जैसे और लोग मरते हैं हम थोड़ी मरते हैं हम तो दूसरों को मरघट तक पहुंचा आते हम तो कभी मरते नहीं ख्याल रखना जब भी कोई अर्थी निकले जानना तुम्हारी ही अर्थी है जब भी कोई मरता है तुम ही मरते हो हर मौत तुम्हारी ही मौत की खबर लाती हर मौत तुम्हारी मौत को करीब लाती जो चीज है कम उसे सेवा समझा है है बहरे जहां में उम्र मानिंदे हबाब जैसे पानी का बुलबुला ऐसी है जिंदगी मानिंदे हबाब गाफिल इस जिंदगी को क्या समझा है पानी का बुलबुला उठता है सूरज की किरणें पड़ती हैं इंद्रधनुष के रंग फैल जाते है। अभी है अभी गया ऐसी ही जिंदगी है खूब इंद्रधनुष ही हाथ कुछ भी नहीं आता इंद्रधनुष को पकड़ो हाथ खाली के खाली रह जा दूर से बड़े सुहावने पास से सुन है बहरे जहां में उम्र मानिंदे हबाब गाफिल इस जिंदगी को क्या समझा है ईश्वर की तरफ थोड़ी आंख उठे तो तुम्हारे पास कसौटिया आए तोलने का तराजू आए मापदंड मिले तो फिर उस एक छोटी सी किरण से जो उसकी आंख से तुम्हारी आंख में उतर जाए तुम इस सारी जिंदगी को नाप लोगे एक क्षण में तुम्हें दिख जाएगा कि सब व्यर्थ है एक क्षण में तुम्हें एहसास हो जाएगा सब आसार है फिर जरूरी नहीं कि तुम इसे छोड़कर भाग जाओ अगर परमात्मा की यही मर्जी है कि इसमें रहो इसी में बढ़ो तो तुम इसमें ही रहोगे इसी में बढ़ोगे अगर उसकी मर्जी है कि हटा ले तुम्हें यहां से तो तुम हट जाओगे लेकिन अब ना अपनी मर्जी से रहोगे ना अपनी मर्जी से जाओगे जी विधि राखे राम फिर तुम उसी विधि से रहने लगोगे ये विधि राखे राम यही सन्यास का मूल सूत्र है क्योंकि यही समर्पण का मूल सूत्र है सन्यास यानी समर्पण मलुक दास ने सन्यास की जो व्याख्या की है इस पर खूब ध्यान करना इसमें कुंजी छिपी है जिससे जीवन के मंदिर के द्वार खोले जा सकते हैं आज इतना